भाष्यार्थ भाष्याण एक अध्याय दो आत्मा से जगत की उत्पत्ति में उर्ण ना और अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टान्त स यथोर्ण ना भी तंतनोचरेग्ने छुद्र विस्फुलिंग व्युच्चरस्मदात्मन सर्वेणा सर्वे लोका सर्वे सर्वाणी भूतापनिष्सत्य सत्यमीति प्राण वै सत्यम तेजा मेष सत्यम जिस प्रकार वह ऊर्ना भी अर्थात मकड़ा तंतों पर ऊपर की ओर जाता है तथा जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंग उड़ती है उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण समस्त लोक समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते हैं सत्य का सत्य यह उस आत्मा की उपनिषद है प्राण ही सत्य है उन्हीं का यह सत्य है स यथा लोक उन्न नाभी ही कीट एक एव प्रसिद्ध संस्वात्मा प्रविभक्तेन न चास्ति प्रविभक्न तंत नोच्चरे दुग्गछेत नास्ती ना तस्ोदगमनेरक्त कारनेद्रा अल्प विस्फुलिंग त्रुट्योन वयवा व्युच्चरती विवधनावोच्चरती यथेमौ दृष्ट कारकदा प्रवृत्ति दर्शयता है प्रवृत्ते स्वभावत एकमेवास्मात्मन विज्ञान सेबोधा छद स्वूप तस्मादित्यर्थः सर्वे सर्वे लोका भूरादय सर्वा कर्म फलाने सर्वे प्राण दवा प्राणलोकाधिष्ठाताधय सर्वाणी भूतादी स्तंभ पर्यतामेत आत्मन पाठ उपाधि संपर्क उपाधिपर्क जनता प्रबुध्यमान विशेषात्म ब्युच्चरती लोक में जिस प्रकार वह ऊर्ण ना जो लूता कीट जाल बनाने वाला कीड़ा प्रसिद्ध है वह अकेला ही अपने से सर्वथा भेद न रखने वाले तंतुओं द्वारा ऊपर की ओर जाता है उसके ऊपर जाने में अपने से भिन्न कोई अन्य साधन नहीं है तथा जिस प्रकार एक रूप अर्थात एक ही अग्नि से क्षुद्र अल्प विस्फुलिंग सिंगारियाँ यानी अग्निकण विविध नाना उड़ते हैं जिस प्रकार ये दोनों दृष्टांत कारक भेद न होने पर भी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और प्रवृत्ति से पूर्व स्वरूपतः एकत्व दिखलाते हैं उसी प्रकार इस आत्मा से अर्थात बोध होने से पूर्व इस विज्ञान में आत्मा का जो स्वरूप है उससे वाघादि समस्त प्राण भूलोकादि समस्त लोक यानी संपूर्ण कर्मफल प्राण और लोकों के अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण और समस्त भूत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी इस आत्मा से विविध रूप से उत्पन्न होते हैं जहां सर्वे एते आत्मन ऐसा पाठ है वहां उपाधि संसर्ग के कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता है वे अनेक आत्मा जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए यस्दात्म स्थावर जम जगदीदम अग्निस्फुलिंग व्युच्चर यस्वे चलीये जलभुद्भुदात्मक च वर्त स्थित मनो ब्रह्मण उपनिषद उपन समीपम् निगम इतीयक शब्द उपनिषद्य शास्त्र प्रमाण्याधीन श शास्त्र प्रमाण्याधी तशेषो वची यत उप निगम त्रित्व नाम अग्नि से विस्फुलिंगों के समान जिस आत्मा से यह चराचर जगत अहरनिश उत्पन्न होता रहता है और जल में बुलबुले के समान जिसमें यह लीन हो जाता है तथा स्थिति काल में जिस रूप से यह विद्यमान रहता है उपनिषद है उप अर्थात समीप से निगमन करता है इसलिए अभिधायक वाचक शब्द ही उपनिषद कहा जाता है उपनिषद शब्दों में रहने वाले यह उप निगम कर्तृत्व रूप विशेषता शास्त्र प्रामाण्य से जानी जाती है काशा उप निषदित्या सत्यस्य। साहि सर्वत्र लोकिकार सत्यमित सा ही चोपनिषदिकुर्व्यगे तथा वै सत्यम तेजा सत्यमित वाक्य व्याख्या ब्राह्मण दिव्यति वह उपनिषद क्या है सुश्रुति बदलाती है सत्य का सत्य यह वह विशेषता है अलौकिक अर्थ वाली होने के कारण उस उपनिषद का अर्थ सर्वत्र है इसलिए श्रुति इसका अर्थ बतलाती है। है, है। प्राण ही सत्य सत्य यह आत्मा, उनका भी सत्य है। आगे के दो ब्राह्मण इसी वाक्य की व्याख्या करने के लिए होंगे उपनिषदा व्याख्यान यात्रण दिषद तीन कृत सत्मनो विज्ञानमय संसारिण शब्दादी भुजदा संसारिनः पूर्व पक्ष आगे के दो ब्राह्मण भले ही इस उपनिषद की व्याख्या करने के लिए हों, परंतु ऊपर जो यह कहा गया है कि यह उसकी उपनिषद है इसमें हम यह नहीं जानते कि यह उपनिषद हाथ दबाने से उठे हुए शब्दादि का भोग करने वाले प्रकृत विज्ञान में संसारी आत्मा की है अथवा किसी की सिद्धांति इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है यदि संसारी संसारिणस्तः संसारियव विज्ञेय तद विज्ञानादेव सर्व प्राप्ति ही स एव ब्रह्म शब्द वाक्य तद ब्रह्म विद्य अथ असंसारिनः तदा तद विद्या ब्रह्म विद्या तस्माच्च ब्रह्म विज्ञा सर्व छात्र प्रमाणा विश्य पूर्वपक्ष यदि यह उपनिषद संसारी की है तब तो संसारी ही विशेष रूप से ज्ञातव्य है इसके विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति हो सकती है वही ब्रह्म शब्द का वाच्य है तथा उसकी विद्या ही ब्रह्म विद्या है और यदि यह असंसारी की है तो असंसारी आत्मा से संबंध रखने वाली विद्या ही ब्रह्म विद्या है एवं उस ब्रह्म विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति होती है सिद्धांति यह सब शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध होगा किंतु किंतवस्में पक्षे आत्मेंवोपाशी आत्मा वेदे एवं वेदेह वेद ब्रह्मास्मी पर प्रतिपि यत कुप्यन्न संस्व अपि पंडिता महामोहस्थानम् अनुक्त वचन प्रश्न विषयम अतो यथा शक्ति ब्रह्म विद्या प्रतिद्वाक्यु ब्रम्हि विजिज्ञासूनाम बुद्धि व्युत्दनाय विचारय्या किंतु इस पक्ष में आत्मे तेवपासी मेवा, आत्मानी पर परब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली बाधित हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न किसी संसार की सत्ता ना होने के कारण उसका उपदेश निरर्थक होगा इस प्रकार जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उस ऐक्यामक विषयक प्रश्न का विषय पंडितों के लिए भी अत्यंत मोहक स्थान है इसलिए ब्रह्म जिज्ञास की बुद्धि को ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले वाक्य में प्रवृत्त करने के लिए हम यथाशक्ति विचार करेंगे न ना नावद संसारी परह परिपेषण प्रतिबोधिता छब्दादि भुजोवस्थान्तर विशिष्टाद उत्पत्तिश्रुते है न प्रशास वर्जितः परो विद्यते यादिवर्जि परस्मा ब्रह्म ज्ञप्यामी प्रतिज्ञा सुप्त पुरुष प्राणीपेशम बोधि तम शब्द विशिष्ट दर्शि तस्व स्वप्नद्वार सुसुप्त अवस्थातरम उन्नीय तस्दत्मन सुसुप्तवस्था विशिष्टा अग्नि विस्फुंगो दर्शयति दृष्टंताभ्यापत्ति दर्शयती शुति एवेस्म इदीना चाहो जगत उत्पत्तिण अंतराल श्रुतस्ज्ञानी प्रकरण समान प्रकरणे च चुत्यंतरे कौशीतकी नामादि इत्यादि पुराषा प्रस्तुत स उच यो वै बा एस पुषाण कर्ता यकम स वै वेदित प्रबुद्ध से ज्ञानमय दर्शयति से इनमें से असंसारी शुद्ध आत्मा तो परमात्मा हो नहीं सकता क्योंकि हाथ दबाने से जगे हुए शब्दादि जगत की उत्पत्ति सुनी गई है उससे भिन्न छुधादि जीव धर्मों से रहे शुद्ध ब्रह्म जगत का शासक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ दबाने के द्वारा सुसुप्त पुरुष को जगा कर उसे शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्ट दिखाकर उसी की स्वप्न के द्वारा सुसुप्त संज्ञक अवस्थांतर प्रदर्शित कर श्रुति एवं इत्यादि वाक्य द्वारा अवस्था विशिष्ट उस आत्मा से ही अग्नि विस्फुलिंग और ऊर्ण नाभि के दृष्टान्तों द्वारा जगत की उत्पत्ति दिखलाती है यहां बीच में जगत की उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण सुना नहीं गया है और यह विज्ञान मय प्रकरण है इसके समान प्रकरण में में ही की की साखा वालों की एक अन्य आदित्यादि बाल, जो भी इन पुरुषों का करता है और जिसका यह जगद्रूप कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है इस प्रकार जगे हुए विज्ञान में की ही ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती है किसी अन्य वस्तु की नहीं तथा आत्मनस्तु कामाया प्रियं काम सर्व प्रिंव यत्मा प्रिय प्रसिद्धस्त द्रष्ट्य स्रोतव्य मत्य निधिध्यातव्यता दर्शयति तथा चोत्पन्नका आत्मे उपाशीत तदेत प्रेय पुत्र प्रेय विदात्वा वेद ब्रह्मास्मि वाक्यानाम अनुलोम्यम पुरुषः इति इसी प्रकार आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है ऐसा कहकर श्रुति यह दिखाती है कि जो आत्मा प्रिय रूप से प्रसिद्ध है दही द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य और निधि हासित है इस तरह यदि कोई विज्ञान में से भिन्न ज्ञातव्य न होगा तभी आत्मज्ञान की व्याख्या करते समय आत्मा है इस प्रकार उपासना करे वह यह आत्मा पुत्र से प्रिय है और धन से भी प्रिय है तथा उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्यों की अनुकूलता हो सकती है श्रुति आगे यदि पुरुष आत्मा को मैं यह हूँ इस प्रकार जान जाए ऐसा कहेगी भी सर्व सुच्च प्रत्यगात्मेत प्रदर्शते हम इति न बहद्यता शब्द प्रदर्शते सौ ब्रह्मेती विद्यात इत्यादिना वक्ता इत्यादीना वागाकरण कर्तुरेव वा कर्तरव्यता दर्शयति समस्त वेदांतों में ब्रह्म की अहम इस रूप से भाव से ही वेद्यता दिखाई गई है शब्दादि के समान यह ब्रह्म है इस प्रकार बहिर्वेदता नहीं दिखाई गई इस प्रकार कौशित की शाखा वालों की श्रुति भी वाणी को जानने की इच्छा न करे बोलने वाले को जाने इत्यादि वाक्य से भागादि इंद्रियों से भिन्न करता की ही भेद्यता प्रदर्शित करती है अवस्था विशिष्टो संसारी चेत अथा सियाद जागृति शब्दी भुगमय सूताख्यम अवस्थान कत संसारी पर स्यादिति चेन्न अदृष्टवाद नव धर्मक पदार्थो दृष्टो नैनाशिकाता लोके गोष्ठ गांवती सयान को यह पदार्थ यदार्थ प्रमाणे नवगत सदेश देश कालस्थास्वी एव सर्वह प्रमाण व्यवहारो लुभ्येत तथा च्याय सांख्यमीमांस संसारिनो संसारिणों युक्ति युक्तिशत प्रतिदी यदि कहो कि अवस्थांतर विशिष्ट होने पर वह असंसारी हो जाता है अर्थात यदि ऐसा मानो कि जागृत अवस्था में जो विज्ञान में शब्दादि का भोक्ता है वही सुसुप्त संज्ञक अन्य अवस्था में जाने पर उससे भिन्न जगत का शासक असंसारी हो जाता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया वैनाशिक सिद्धांत के सिवा और कहीं ऐसे धर्म वाला पदार्थ नहीं देखा गया लोक में ऐसा नहीं देखा गया कि बैठते या चलते समय तो गौ गौ रहे और सोने पर वह अस्वाधि कोई अन्य जाति का पशु हो जाए युक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि जो पदार्थ प्रमाण द्वारा जिन धर्मों वाला जाना जाता है वह अन्य देश काल अथवा अवस्थाओं में भी उन्हीं धर्मों वाला रहता है यदि वह उन धर्मों का त्याग कर दे तो सारे ही प्रमाण व्यवहार का लोप हो जाए इसी प्रकार सांख्यवादी और मीमांसकारी न्यायवेदता भी सैकड़ों युक्तियों से असंसारी ईश्वर के अभाव का प्रतिपादन करते हैं संसारिण्प जगद उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तित्व स्थितलय क्रियाकर्तृत्विज्ञान भावुक्त चेत जन्मता प्रपंचेन स्थात शिभुंगसार्यवस्थातरशिष्टो जगत लय क्रिया कर्तित्व विज्ञान लयक्रियाकर्तृत्वशक्ति साधना भावोक प्रत्यक्ष संसारी कथम अस्मदादी ही संसारी मनसा चिंत अशक्यं विन्यास विनस विशिष्ट जगन्नुजात अतो अयुक्त चेन्न शास्त्र शास्त्र संसारीस्मदात्म जगद उत्पत्ति दर्शय तस्मा सर्व सय में पक्ष यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और नये के कर्तित्व का ज्ञान न होने के कारण संसारी जीव को भी जगत का कर्ता मानना उचित नहीं है अर्थात तुमने जो बड़े विस्तार से यहाँ यह सिद्ध किया है कि शब्दादि का भोगता अवस्थान्तर विशिष्ट संसारी जीव ही जगत का कर्ता है वह ठीक नहीं है क्योंकि संसारी जीव में जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं लय रूप क्रिया के कर्तृत्व विज्ञान की शक्ति के साधनों का अभाव सभी लोगों को प्रत्यक्ष है वह हम जैसा संसारी जीव इस आदि के यथास्थान स्थान, -स्थान पूर्वक विभिन्न प्रकार की रचना से विशिष्ट एवं मन से भी अचिंतनीय जगत की किस प्रकार रचना कर सकता है इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं यदि ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं क्योंकि शास्त्र से यही सिद्ध होता है इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि शास्त्र संसारी से ही जगत की उत्पत्ति आदि प्रदर्शित करता है इसलिए इस सबसे विश्वास रखना चाहिए ऐसा यह एक पक्ष हो सकता है यह सर्वज्ञ सर्ववित योजनायाजा पिपासे अत्येती असंगो नहि सज्जते एतस्य न ही सजते एक अक्षर से प्रशास यु मृतः अंतर्याम्य मृत सता पुषा अत्यक्रामत स महानज आत्मा सर्वस्य सर्वस्य सानः सर्वशान आत्मा पाप् विजरो मृ मृत्यु जो सृजत आत्मा वा इदमेक इदमेकवाग्र आसीत न लिप्यते लोक न दुखेन बाह्य इत्यादिश्रृतिशतेभ्य स्मृतेश्च अहम सर्व प्रभो मत्सव प्रवर्तते इति पर संसारी श्रुति स्मृति न्याय्य कारणम जो जो जो सर्वज्ञ और है, है, है, पिपासा से है, जो है, से अतीत असंग इसलिए किसी संयुक्त नहीं होता इस अक्षर के ही शासन में जो समस्त भूतों में रहने वाला अंतर्यामी और अमृत है जो उन पुरुषों का निरोध करके उनसे आगे बढ़ा हुआ है वही यह महान अजन्मा आत्मा है यह विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है यह सबको वश में रखने वाला और सबका शासक है जो निष्पाप और अजर अमर आत्मा है उसने तेज को रचा आरंभ में यह एक आत्मा ही था वह लोग दुख से लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे बाहर है इत्यादि सैकड़ों स्मृतियों से तथा मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होता है इत्यादि स्मृतियों से जीव से भिन्न और संसारी परमात्मा सिद्ध होता है और श्रुति स्मृति एवं युक्ति से वही जगत का कारण है